भगवान की ग्रंथ ये गुरु और कृष्ण के शरणों में नमस्कार करते हुए गृह राज भागवत ज्ञान यज्ञ दूसरे दिन की कथा को तो हम आरंभ करते हैं सब लोग हाथ जोड़िए नमो भगवते वास्ुदेवाय ओं नमो भगवते वास्ुदेवाय हरिओं नमो भगवते हरि ओम नमो भगवते वास्ुदेवाय म ज्ञानतीम रणधस्या ज्ञानंजना शलाकया चुमिनी संयना गुरुवे नमः। कृष्णा वसुदेवाय देवी नंदनाय चार नंदगोपकुमराय चा। नंद गोविंदय नमो नमः हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत पते।, पते गोपेश्वर गोपी क का कांता गोपी श्री राधा कांता नमोस्ते सप्तकांचनम गौरंगे राधे वृंदरी नृत्य नोसुतनी प्रणमा हरी प्रिया ंचकलतुभवशा कृपा सिन्धुवस्तीत नाम पावनी भयो वैष्णाभयो नमो नमः नाराण नमस्कृत नरम च नरोतम दिव्यम सरस्वती व्यासं ततो जयनं मुद्रीम से जय श्रीकृष्ण चैतनिया प्रभु नि श्री अद्वैत गदाधार गौर भक्त गौरभक्तन्दा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे रामा।, राम, रामा रामा रामा हरे हरे बोलो भक्त भक्तवत् भगवान की ग्रंथ राज श्रीमद भागवत महापुराण की भागवैष्णव का परम धर्म श्रीमद् भागवत भागवत को रोजाना पढ़ने से रोजाना सुनने से तमाम आदि ख्वाहिश शुरू होते हैं भगवान जिनकी तारीफ उत्तम श्लोकों से होती है वे हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं कृष्ण जिनका नाम गोकुल जिनका धाम ऐसे भगवान को बारम्बारण आज पहले स्तर को हम पहले स्तर में प्रवेश करते हैं पहला स्तन पहला अध्याय और पहला श्लोक भगवान विद्यास जी ने श्रीमद भागवत को अर्पण करने ऐसी पहले तीन श्लोकों में मंगलाशन किया विद्यास जी पहले श्लोक में अपने कुष्ट देव को नमस्कार करते हैं दूसरे श्लोक में वस्तु निर्देश क्या हमें कहना चाहते हैं, और तीसरे श्लोक में हमें अपना आशीर्वाद देते है चेतन श्री में भी तीन श्लोक में मंगलाचरण कहा गया है वहाँ कैसे कहा गया है से हो मंगलाचर में प्रकार वस्तु निर्देश आशीर्वाद नमस्कार तो वहाँ पर सबसे पहले वस्तु निर्देश फिर आशीर्वाद और फिर नमस्कार लेकिन पर यहाँ पर पहले रगभ्या कौन है वज के स्टेव यहाँ पर अमन जा ब्रह्मरिधाय आदि कवे मुहिया सूर्य तेजो वारी मृदम यथा मृषा यो मृा धामनाथा निरस्तुहक सत्यम परमी वेदव्यास जी नमस्कार करते हैं वे भगवान जिनकी इच्छा से संसार पैदा होता है फलता है और विनाश होता है। वेदी उन्हें नमस्कार करते हैं जो इस जगत के मालिक है दुनिया में सबसे पहले पैदा होने वाले जीव है ब्रह्मा और भगवान ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को भेजा ज्ञान देने ब्रह्म रिधाय सब है और उन्हीं भगवान की माया से बड़े बड़े देवता बड़े बड़े ऋषि मोहित हो जाते हैं कैसे मोहित हो जाते हैं जैसे अग्नि में जल और जल में धन अब अग्नि में जल जैसे के ज्वालामुखी होता है लावा ज्वालामुखी भेता आता है देखने वाला कहेगा देखो पानी भेता आ रहा है लेकिन वो जो है पानी नहीं होता अग्नि होती है इसी तरह जब सड़क चमकती है तो की सड़क हमको क्या लगती है कि पानी भरा है लेकिन आगे जाते हैं वो पानी नहीं होता इसी तरह भगवान की माया है दिखने में लगती है पानी और होती क्या है आग दिखने में लगती है पानी और होती क्या है गलत धरती इस तरह से उन्हीं भगवान की माया से सब लोग क्या हो रहे हैं मोहित हो रहे मुहिया सारे देवता सारे ऋषि उन्हीं की माया से मोहित हो रहे ऐसे मायापति मैं भगवान को नमस्कार करता हूँ बुरा मन जो भगवान दुनिया में सबसे पहले पैदा होने वाले जीव कौन है ब्रह्मा और भगवान ने ही सबसे पहले वेद का ज्ञान किसे दिया ब्रह्मा को लिए कैसे दिया? कैसे बिठा पढ़ाया नहीं ये ऐसा ऐसे हाथ किया और सांगो पांगो सब वेद का ज्ञान ब्रह्मा जी को आ गया यहाँ पर हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि ने जिसके विषय में कहा मात्र देवो भवो वो माँ कौन है वेद में जिसे माँ कहा गया वो माँ दुर्गा नहीं है माँ भगवान को कहा गया क्यों भगवान को माँ कहा गया शास्त्रो में लिखा है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे की पहली गुरु कौन होती है बच्चे की माँ तो ब्रह्मा जी सबसे पहले पैदा होने वाले जीव हैं और भगवान ने ब्रह्मा जी को वेत का ज्ञान दिया इसलिए भगवान क्या कहे गए माँ और दूसरी बात यह है के भगवान ने ब्रह्मा जी को अपने पेट से पैदा किया और माँ भी बच्चे को काफी जन्म देती है इसलिए भगवान को माँ है व्यास देव जी कहते हैं जिनकी माया से सब मोहित हो रहे हैं जो जगत के दाता माता पिता है मैं उन्हीं का ध्यान करता हूँ वो परम सत्य है अब यहाँ पर जो है हमारी संप्रदाय के अनुसार ब्रह्म संप्रदाय के अनुसार जिनका व्यास व्याजी ध्यान कर रहे हैं वो है भगवान श्री कृष्ण शिला प्रपात को स्वामी जी शिला जी कहते हैं कि जिनका वेद व्यास जी ध्यान कर रहे हैं वो है भगवान श्री कृष्ण वो ही परम सत्य है और जीव को स्वामी जी कृष्ण संदर्भ में लिखते हैं है कि जो वसुदेव जी के बेटा है देव जी जिनकी मैया है वो ही भगवान श्री कृष्ण है और उन्हीं भगवान श्री कृष्ण का वेद्यास ध्यान कर रहे हैं शाम वेद उपनिषद में लिखा है कि वसुदेव देव के पुत्र होने के कारण भगवान श्री कृष्ण का नाम है वासुदेव वे वासुदेव परिपूर्ण है इसलिए जो परिपूर्ण है उनका विधव व्याजी ध्यान करने हैं और वो कौन है भगवान श्री कृष्ण है पद्म पुराण में भगवान के हजारों नाम बताए गए और भगवान के हजारों नामों में जो कृष्ण नाम है वो परिपूर्ण है आकर्षित किसी कृष्ण है जो पूर्व शिष्य है वही भगवान श्री कृष्ण है उन्हीं का वेद व्या कर रहे ध्यान कर रहे हैं हमारे व्यास गुरु श्री पराशन महाराज जी इस श्लोक की टीका में बताते हैं कि जिनका वेद की ध्यान कर रहे हैं वो स्वयं श्री कृष्ण हैं। और उन्होंने अपने भागवत प्रवचन में बताया है शीर्घ्र स्वामी श्रीधर स्वामी पाद जी अपनी टीका में कहते हैं क्या कहते हैं सच्चिद आनंद रूपम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि ही श्रीधर श्रीधत्त स्वामी पाद जी भी कहते हैं कि जिनका वेद व्याजी ध्यान कर रहे हैं वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है इस तरह भागवत महापुराण के दसवें स्कंध के दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर छब्बीस में जब भगवान कंस के कारागर में थे देवकी के पेट में है तो उस वक्त जब देवता लोग पेट की तारीफ करने आए करने के लिए आए तो उस वक्त देवताओं ने क्या कहा सत्य व्रतम सत्य परम तिर सत्यम सतस्य योनि निहितम चत्य सत्य सया सत्य अमृतम सत्य मित्रम सत्यात्मक वहाँ पर भी देवताओं ने आकर भगवान की तारीफ सबके सत्य देकर कही क्यूँ हे प्रभु आप सत्य है आपका वस्त्र सत्य है आपने कहा था कि मैं अवतार लूंगा आपका नृत्य सत्य है क्योंकि तो प्रभु आप पूर्ण ही सत्य हैं हम आपको मगर कार्य महाभारत में भी महाभारत में विष्णु सहस्त्र नाम सूत्र है मतलब तो भगवान के एक हजार नाम बताए गए महाभारत में और उन एक हजार नामों में भगवान को सत्यस्य से गोविंदम सत्य करूर ध्वज तो सत्य सत्य के करिए भगवान की क्या करिए स्तुति करिए इसी जो सत्य है वो भगवान श्री कृष्ण ही है और उन्हें भगवान श्री कृष्ण का ध्यान भगवान वेदव जी कर रहे हैं और वो परम सत्य है अब ये सारी बातें बताने का अर्थ क्यों है सारी बात बताने का अर्थ ये है कि कि ने कहा था सत्यम परम धीम ही वेदव व्याल ने किसी देवता का नाम नहीं लिया वेदव जी ने केवल कहा कि मैं की मैं सत्यो को नमस्कार करता हूँ और सबकी टीकाओं कहने का अर्थ यह है की जिनको वेदव जी नमस्कार कर रहे हैं वो तो नमस्कार किसे कर रहे हैं श्री कृष्ण भगवान को ही कर रहे हैं इस तरह इस श्लोक की कई टीका संतों ने बनाई कुछ संत कहते हैं वैष्णव में कुछ संत कहते हैं कि व्यास जी ने इसलिए किसी का नाम नहीं लिया कि मानव अगर शिव भक्त होते है वो कहते हैं तो कृष्ण कथा है हमारा इस टीका लेना चाहता इसलिए वेदव व्यास जी ने ये नहीं कहा कि मैं श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ इसलिए नाम नहीं शिव भक्ति कहते हैं अरे ये तो कृष्ण कथा हमारा इसके लिए ना देना क्या और अगर वेदव व्यास जी कहते हैं कि मैं श्री राम जी का ध्यान करता हूँ तो देवी भक्ति दे कहते हैं ये तो राम कथा हमारा इससे लेना देना ते चाहिए लेकिन वेद जी ने क्या कहा का? सत्यम परम धीम मैं परम सत्य का ध्यान करता हूँ तो परम सत्य का मतलब राम ही सत्य श्री कृष्ण ही सत्य सत्य ही नारायण और सत्यम शिव जो सत्य है मैं उसे नमस्कार करता हूँ और जो सत्य नहीं है मैं उसे नहीं पूछता इसलिए वेद व्यास जी ने क्या कहा सत्यम कर्म भी मही तरह से यहाँ इस श्लोक के अंदर वेद व्यास जी अपने श्री देव को नमस्कार करते अब हम दूसरे श्लोक में प्रवेश करते हैं इसे वस्तु निर्देश करो वै तो परमो निरा वेद वास्तव तापत्रो नमूलन श्रीमत भगवते मां मुनी किंवा परेरा सत्यो सुस्त्रो क्ष धर्म धर्म श्री कृष्ण और परम धर्म कृष्ण की कथा आपको भगवान कृष्ण कथा नहीं सुना रहे आप उनके भक्त भक्त के माध्यम से कथा किसकी सुन रहे हैं श्री कृष्ण की लेकिन भगवान कृष्ण तो वैसे तो गति व्यापक है भगवान इस वक्त भगवान अपने धाम में और हम उनके क्या सुन रहे हैं कथा इसलिए भगवान से बड़ी भगवान की कथा तो क्या है भगवान से बड़ी क्या है भगवान की कथा तो भगवान है धर्म और भगवान की कथा परम धर्म जैसे कि हम लगाते न आप अच्छे हैं फिर जोर दे के लगाते तो आप बहुत अच्छे हैं। इसलिए कृष्ण को क्या कह रहे हैं धर्म और कथा को परम धर्म क्यों उसे सुन सुन कर लोग भगवान श्री कृष्ण से, से जुड़ जाते हैं उनके भक्त बन जाते हैं ये है भगवान की कथा उसे कहते हैं परम धर्म पर जहाँ धर्म है जहाँ परम धर्म है जहाँ श्री कृष्ण है जहाँ उनकी कथा है वह कपट नहीं है तो कपट क्या है धर्म अर्थ काम और मोक्ष की चार चीजें भागवत में वेद व्याधि कपट बताते हैं। हम इसका खुलासा करते हैं जैसे कि वेद ने हमको लालसा दी वेद में धर्म करो धर्म के कार्यों में भाग लो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा इसको कहते हैं कपट धर्म मतलब लालच क्या भी आपको लालच और इस लालच में पड़कर लोग धर्म करने लग जाते हैं इसलिए उस धर्म को क्या बताया गया कपट रूपी धर्म अर्थ अरे धर्म के कार्यो में पैसा लगाओ मुनाफा हो हजार लगाओगे दो तीन हजार लगे क्या कहते हैं कपट ये भी कौन सा धर्म है कपट धर्म लालच का धर्म है काम आप धर्म के कार्यो में काम करो आपको मोक्ष स्वर्ग मिल जाए आपको फायदा पहुंचे आपकी तकलीफ दूर हो जाए तो इसको काम को भी किसने लगा दिया कपट रूपी धर्म और सोचा क्या है मोक्ष मोक्ष की कामना करना ये भी कपट है की क्या करना है ये भी क्या है कपट और कल की कथा में आप सबने सुना कि मुक्ति को भक्ति की क्या बनाया नौकरानी क्या कहा देव ऋषि जी ने भक्ति मैया से ये मैया मुक्ति को आपकी नौकरानी श्री तो कृष्ण ने आपकी नौकरानी बना दिया तो मुक्ति जिनकी नौकरानी है उनको श्री उत्तर में क्या पड़ेगा तो यहाँ पर धर्म अर्थ काम और मोक्ष इनकी लालसा करोगे तो ये कपट हो तो भागवत में विदव भी कहते हैं धर्म करना है मगर लालच पैसा लगाना है धर्म के कार्य में मगर लालच काम करना है लेकिन बगर लालच में और मोक्ष की लालच नहीं करनी है इसलिए बगैर लालच से आप ये कार्य करोगे इसको कहा गया है परम धर्म क्या कहा गया उसे परम धर्म हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम तो इसे कहते हैं परम धर्म जरूर जरूरकांड के धर्म कांड के अनुसार हम 24 घंटे में 21,600 बार सांस लेते हैं। वो परमात्मा बगैर कामना से हमें 24 घंटे में 21,600 बार सांस देते है। तो आपको अगर उसको साल 50 साल 60 साल 70 साल की जो जिंदगी मिल जाती है तो आप हिसाब लगा ले 21,600 को अपनी विधि जोड़ लें कितना कर्ज आप पर कृष्ण का चल जाए इसलिए हमें अपना कर्तव्य समझकर धर्म का कार्य करना चाहिए धर्म के कार्य में कैसा लगाना चाहिए और धर्म के कार्य में क्या करना चाहिए काम करना चाहिए और मोक्ष की नहीं रखनी चाहिए जो लोग इच्छा रहती कार्य करेंगे उसे परम धर्म कहा गया है किसी ने यहाँ पर जगह का भारूप सनानाम एक होता है मच्छर और एक होता है मच्छर दोनों ही काटते हैं मच्छर बार काटता है तो बार के मच्छर से बचने के लिए मच्छरदानी में डुक जाएंगे या कुछ गुलूप आदि जला जिससे मच्छर नाग बाहर के मच्छर से बच सकते हो पर अंदर का मच्छर बड़ा खतरनाक इसलिए एक मच्छर और एक कैसे मत कहते हैं? जले इतना आगे क्यों चलासे लोग यू जुड़ते जा रहे हैं इतना अभ्यास क्यों होता जा रहा अगर ये जले रखोगे तो कभी तरक्की होने वाली नहीं क्या करना पड़ेगा क्या करना इसलिए भगवत गीता के अध्याय में भगवान श्री कृष्ण तुम किसी कोई जेले को तुम, तुम तारी तारी तारी तारी से कोई नहीं मिलते इसलिए मैं तुम्हें अपना परम गुप्त ज्ञान बताऊंगा जिस ज्ञान को जानकर तुम संसार की सारी से ऐसी हो जाओ इसलिए कहते हैं मत फरक भागवत महापुराण तीन तरह के तापों को हमारे नाश करता है हमें तीन ताप रखते हैं देविक भौतिक और आध्यात्मिक ये तीन ताप हमारे जन्म से जुड़े जाते हैं आदि देवी किताप हमें देवताओं के द्वारा तक ली है जल जला गया उबान गया सैलाब आ गया ये सारे किसके द्वारा हमें कष्ट मिलते हैं देवताओं के द्वारा देवी नाराज हो गई देवता नाराज हो गया ये हो गया वो हो गया ये सारे हमें ताप मिलते किससे देवताओं के द्वारा भागवत की कथा देवताप को भी क्या करता है आदि भौतिक ताप हम घर वालों ऐसी परेशान पत्नी से परेशान बच्चों से परेशान परेशा। भाई से परेशान बहन से परेशान माँ से परेशान रिश्तेदारों से परेशान पड़ोसी से परेशान शहर वालों ऐसी परेशान सूबे वालों से परेशान देश वालों ऐसी परेशान ये है आदि जो में लगता है तीसरा अध्यात्मिक लाभ बड़ा खतरनाक है सबको भोगना पड़ेगा क्या होता है? हमारे पिछले जन्म के पाप को बताया जन्म कुंडली एक सच है जिसको आप खत्म नहीं कर सकते वो तो आपकी हकीकत सामने बयान कर देती है। जन्म कुंडली जो आपने किया है जो भी अच्छा बुरा वो तो सब आपको सामने नजर आ जाता इसे कहते आधी भौतिक बहुत खतरनाक है आधी आध्यात्मिकताप को आपको भोगना पड़ेगा इसलिए कुछ लोग जन्म से रोगी पैदा हो जाते तो हैं। मानो ये उसे आधी अध्यात्मिकाप लगा इसलिए जन्म में कुछ किया हो और वो इस जन्म में भोगना पड़ता है उसे कोई काम है ग्रंथ राजमत भागवत हमें कहता है कि मैं तुम्हारे तापो को नाश करू चाहे आदि देविक हो चाहे आदि भौतिक हो चाहे आदि अध्यात्मिक हो अब भागवत हमारे तापो को कैसे नाश करता है ये मेरी ध्यान देने वाली बात आदि देवी ताप सिर्फ आपने भागवत सुनने को सोचा है सिर्फ सोचा अभी अभी सुनी नहीं करना श्री भागवत की सोच लाने से आदि देवी ताप आपका क्या हो जाता है ना सुन कथा सुनने के लिए जा रहे हैं चलते चलते रस्ते में आदि भौतिकताप क्या हो जाता है खत्म चलते चलते कथा तो भी सुनी भी नहीं है सोचने से आदि देविक खत्म और कथा में जाने से आदि भौतिकताप खत्म हो जाए कथा सुनने के लिए जब हम वक्ता के सामने कथा कहने वाले के सामने पंडाल में बैठते है तो आदि ताप हमारा वही खत्म होगा कथा तो अभी सुनी भी नहीं सोच कर ही एक ताप खत्म कथा में जा रहे हैं दूसरा ताप खत्म कथा के पंडाल में बैठ गए तीसरा ताप खत्म तो कथा सुनने से क्या होगा बोले चलिए तीन ताप खत्म होंगे न तो कथा सुनने से आपके अंदर भक्ति आएगी और जब भक्ति आ जाएगी तो सब कुछ आ जाएगा सब कुछ आपको मिल जाएगा इसलिए भगवान ने कही नहीं लिखा कि मैं धन देता हूँ दौलत देता हूँ नहीं देता बल्कि तो भगवान कपिल को कपिल देव जी कहते हैं माँ होती ऐसी बोले जिसका मुझसे प्रेम हो जाए तो सबसे पहले तो मैं परिवार से दूर कर देता हूँ भगवान कपिल परिवार से क्या कर देता हूँ दूर कर देता हूँ सबको एक दूसरे का वैरी बना देता हूँ भाई जब वो वैरी बनेगा अब जैसे कि भक्त है उसके लोग चक्र उस तो में बन वो अभी क्या कर रहे हैं भाई को ऐसा करते है तो वो क्या होंगे वेरी बन जाएंगे और वो आपसे दूर होते जाएंगे लेकिन वास्तव में भगवान कपिल कहते हैं माँ ये सब नहीं करता हूँ मेरा जब उससे प्रेम हो जाता है तो मैं नहीं चाहता कि दूसरा उसके उससे एक मैं और एक वो दूसरा कोई ले भूल जा इसलिए इस भगवान